बागर में तो जाहर हुआ पीर सारी, बागर में तो जाहर हुआ पीर उतारी जयदाव पी पर जा पूजे सारी जयदावे पर जा पूजे सारी तु तो शोरु तो सारदा ज्ञान निरमा दीना तु तो सोरु शारदा गया माँ की तो पुत्री मेरे है यकीना की तो पुत्री मेरे तो तू ही ज्ञान बता दे है सब धन की बिना तू ही ज्ञान बता दे है सब धन की बिना तू ही ज्ञान बतावे ही रे दौ गावे अकल कु जहर पीर वी ज्ञान पता दही बागड़ में जहा को जहार पीर बागड़ में होते हैं। तो जहार पीर का जो किस्सा है ये रजगे में हम रात भर गाते हैं साहब तो ये जहार पीर जब हो जाते हैं बागड़ में तो उसके ऊपर तो क्या ये पैदा जन्म होता है इनका तो के हाँ किस्सा चलता है बागड़ में जहर हुए पीर औतारी धावे पर निर्मला दीना ब्रह्मा की पुत्री मेरे तो अकीना ही ज्ञान बता दे है सब धन की बीना तो सोरु शारदा ज्ञान निर्मला दीना ब्रह्मा की पुत्री मेरे तो यकीना ज्ञान बतावे हिरदा में आ गावे अकल कंवारी बागड़ में जहा हुआ पीर अवतारी तो अवतारी ऐसे होते हैं। इनके गाने से अब भी जमाने की बात है अगर दुख में किसी में भी आ जाता है जोखम पड़ जाता है कोई ढोर जीव जनावर तो इसके गाने से वो जोखम दूर हो जाता है तो क्या साहब ये आगे जहा पीर जी का किस्सा चलता है आप सुनिए हम सुनाते को तो जाहर नाम बात में पायो, पाओगढ़ को तो जाहर नाम बात में पायो, माई बा के द्वारे जन्म जाहर को आयो मई बाहर को आयो और घटना ही की दिल्ली शहर की शाहपुरख की प्यारी बागड़ में तो तारी जाया पीर बागड़ में तो हुआ पीर उतारी गधरे शहर में साहब जन्म होता है दिल्ली शहर पर चचलेड़ होती है कौन की जहार पीर की यहाँ से ये यह किस्सा इसमें चलता है तो इसके मौसेरे भाई हो जाते हैं आचल इसकी मौसी थी और बाचल का जहार पीर था तो जहार पीर जो है तो क्या जन्म लेते हैं क्या साहब शराब प्यारी सुनती है तो क्या हम बात चलाते हैं और भादु की तो आठे जहर ने जन्म उपाया भादु की तो आठ जन्म जहा दादी भवान गाया की दादी जुड़ जुड़मिल मंगल गाया यक दादा उम्र ने दूड़ा सा तरफ लुटाया यक दादा उमर ने दूड़ा सा के घर के तो ने जंगी ढोवल बजाया या के घर के तो ढाली ने जंगी ढुलया सेवा की नी सब भर लेनी वारानी ने सारी बागड़ में तो चार मैं पीर उतारी सेवा की नी सब भर लि साहब बहादुर की आठे होती है जहा जी का जन्म होता है भाई बहादुर की आठे जहार जन्म ने पाया या की दादी भुआ ने जुड़मिल मंगल गाया या का दादा उमर ने दूड़ा दरब लुटाया इसके घर के ढाडी ने जंगी ढोल बजाया सेवा कीनी सब भरली वाराणी ने सारी बागण में जहार हुए पीर अवतारी तो होते हैं। तो क्या दरब शहर में लुटता है क्या पूरी खुशहाली होती है और खुशी में तो क्या इसके मंगल गाए जाते क्या सब अपने सुनते क्या सुमर साहेब को ना लाते ने जन्म लियो लेमर साहेब को नोलाते ने जन्म लियो लेमर साहेब को नाम ओलाते ने जन्म लियो जन्म लियो जन्म लियो सुमर साहिब को नाम नाला जी ने जन्म लियो सुमर साहिब को नाम जहा ने जन्म लियो सुमर साहिब को नाम लादाजी ने जन्म लियो ओ जहार जब ये पैदा हुई खुशी हुई थी भारी जहार जब ये पैदा हुई खुशी हुई थी भारी मुहर असर पी प्रका शहर में खुशी हुई नर नारी को नाला तेने जन्म लियो लियो सुमर साहेब को ना नाला ने जन्म लियो लिवो सुमर साब को ना। नाला ने जन्म लियो सो सो सो सो हाथी हाथी हाथी हाथी हमारी हमारी हमारी हमारी ओ पल्ला ाहबे कोना नाला तेने जन्म ले को नाम लाला तेने जन्म लियो सुमर ले तो साहब जी पैदा हो जाते हैं शहर में ददरेड़ा में पूरी खुशहाली हो जाती है और ददरेड़ा शहर में इसकी मौसी के लड़का हो जाते हैं अर्जन और सूरजन तो क्या इनकी ददरेड़ा पे तो क्या चचरेड़ छिड़ती है तो क्या आगे सवा प्यार सुनती है क्या बात चलाई जाती है और ये कि ने दिल में यार दिल में पाई पहुंचा बूम देवा दे माई बाद पहुँचा बूम देवा दे माई बाद चल उठी बोली बेटा मेरा तो बस की नही बाचली उठी बोली बेटा मेरा तो की नहीं ओ भाई तुम कहो आवन दे तेरो भाई वाईसु तुम कहो आवन दे तेरो भाई वही अर्जन सूरजन जहर सुजन सूरजन ने जहर सुअरज लगाई और जहर उठ बुअला घूम दे को नाय जहर उठ बुअला घूम दे अर्जन सूरजन दिल्ली में जार पुकारा वो अर्जन सूरजन तो दिल्ली में जार पुकारा कर दिया अचंबा दिन में दीपक बाला कर दिया अचंबा दिन में दीपक बाला पूछ बाद शह क्या है घड़ घर बोलिया वने मुल हमारा घर घर बोलिया वने मुनक हमारा ओ वो बेरोन दिल्ली से है चढ़ाई वो बेरोधन दिल्ली से करी है चढ़ाई ददरेड़ा शहर में तो बेटी गऊ सताई ददरेड़ा शहर में बेटी गऊ सताई ए दल अंबारी बागड़ में जा रहे हुआ पीर को तारीू बल भरिया दल में जा रहे हुआ पीर को तारी कौन अर्जुन सुरजन कहा जाते बाछल माता पे भैया अर्जुन सुरजन ने दिल में मता उपाय और बाछल पे पहुंचे भूम दिवा दो माई बादल उठ बोली बेटा मेरा तो बस की ना आई वाई से कहियो आवन दे तेरो भाई वे अर्जन ने सुरजन दिल्ली में जार पुकारा कर दिया अचंबा दिन में दीपक बाला पूछी बाल शाह ने क्या है सवाल तुम्हारा अजीक रागड़ गरबा लिया उसने मुलक हमारा उस पेरू बादशाह दिल्ली से करी चढ़ाई चढ़े बाला बहान जा फते भाई भजू बल भर जा तो जाती है में। मैं सामने सुना रहा हूँ तो क्या आगे तो कौन पीर पे तो क्या ये पूरे वार करते हैं तो क्या चढ़ते हैं क्या बात चलती है बाद फेरुबादू जहार ने कला दिखाई बाद जहार को कला दिखाई बाद वेरुबा जहार ने कला दिखाई बाद जहार ने कला दिखाई ओ जल्दी गा दिया तू दही सर पाई ओ जल्दी गा दिया तू एक या जा अंबारी भागड़ में जा हर हुआ पेर उतारी भगाया ने दल जिला जा मेरो साईं दीन बी दयाल कामि धन का सारे भी बधावे धीर पलक में, पार भी उतारी। मेरी भी में भी उतारी। अब तो भी देवे ज्ञान रब तू दे सुरसती रब की बहा भी बिलंद रची जलकू ऊपर भी, भी धरती चातर करे भी फकीर पल में दे भी भी अमीरी ले देवी रब करे कई सहाकू दे का मारी कई के झोली दिए लटकाई गली जो भी सारी। भी जो घूमे कई दिए लटकाई भी गली सारी जब मेरो भी क्या उर्बान है ध्यान किसो कहू सोराब को, को अरो सबातम सुनो लगा कर भी कान शहर तो जलवस्थान में जाल देश वेश के सुख पैदा हुए जोधा रुस्तम बली नरेश जलवस्थान शहर में कौन थे हैं बादशाह जाल नरेमान नरेमान नरेमान के के के जाल और जाल और की चौथी पीढ़ी में कौन होता है? पील तो होता है है रुस्तम रुस्तम रुस्तम तो पहलवान पहलवान साहब जाके शिप तारीफ में आपके सामने करता हूँ तो क्या सरदारों क्या रुस्तम पहलवान आपके सामने उसका किस्सा चालू होता है तो क्या बात चलती है तो बली भी से खोप अब तो बलधारी भी बड़ूपर का नहीं भी भी ठिकाना चले छोड़ देव सब आलू जाना मै कनमानी भी निगी सबके भी बेड़ी या भरपूरना भी भरपूर में दल भी अरा नहीं भी ज्वर की थाए जितना जग या है सबकी तो चीन लई भी गज बलिप से काम बल का देव देव देवन ने छोड़ी, दल दल जो नहीं जोर की था जितने जग के जो दिया सबकी छीन ही गज गाय माना जिस किसी का हथियार छीनता था, था बहुत जोरदार सूर व सामन था कौन रुस्तम पहलवान तो क्या शिकार खेल ले इसके पिताजी पिताजी ने कि बेटा, तीन तीन तीन की की की शिकार खेलना चौथे को मत जाना। कौन? जाल बोला। एक दिन इससे की यार तरफ चौथी चौथी मना करें। आज देख तो सही कैसी तीन में देखो कोई तेरे बराबर जो धना मिलता तो चौथी चलते हैं। तो क्या बात है सुनती तो क्या जाता है रुस्तम खेल चलो भी शिकार हाथ में गुरजे उठाई रुस्तम खेलन चलो भी शिकार हाथ में गुरजी उठाई याने हो गोरे बनी की सूरत लगाई हो को भी बनी बनी की सुरती अब तो बनी के बीच दार मेरे डाल की पाई अरे जब विकट भी बनी का बीच में आरा खेली भी जार शिकार्भ बुप नीनो भी मार बिरस्तम खेलने चले शिकार हाथ में घुर्ज उठाई हो घोड़े स्वार बनी की सुरत लगाई बिकट बनी के बीच डार में की पाई बिकट बनी के बीच में खेली जा रिकार वार के मिर्गा मार। मिर्गा मार के और तो कौन तुर्कस्तान को बादशाह तुर्की उस झाड़ी में शिकार खेलने के लिए आता है इसके घोड़े की सुनहरी ताकत जा की झलक कौन तुर्की बादशाह की फौज में जाके पड़ती है तो क्या तुर्की बादशाह तो क्या गुस्सा में भर करता घोड़ा को खोलते तो पे हिम्मत ना पड़ती है तो क्या बात चलती है कारज होएगा या कतम घोड़ा शुदा हुएगा कौन तुर की बात से क्या फौज को ऑर्डर देते भाई सोबे कौन जाड़ में यक नहीं पड़े तोल कितना कारज शुदा होगा या का तुम घोड़ा लो खोल उस पे पर हिम्मत नहीं पड़ती तो क्या इसके घोड़ा पर टूट के पड़ते तो क्या घोड़ा खोलते क्या घोड़ा कर इनका जंग होता है तो क्या घोड़ा जंगी था तो क्या घोड़ा कारण का का पहले जंग होता है तो पास घोड़ा के, के आए अब तो मानी हाथ खोलन को, खो को, को भी नाजी भरगा भी रोस पकड़ दातों से भी खाए यानी कितना घायल भी करा पकड़ के बनी भी बगाई अरे जब आगा भी घाव शरीर में सबका तो हुस भी करहा बंद लड़ो लड़ाई दगासू सू घोड़ा जब फांसो बीच भी कमंद मैं भी करी सलाये पास घोड़ा के आए ही हाथ खोलन खुलाए ताजी भर के रोष पकड़ दांतों से खाए ताजी माना सब घोड़ा का कितना घायल करा पकड़ के बनी बगाए घोड़ा गुस्सा में भर जाता है भाई दुश्मन जब चढ़कर पड़ा भाई ताजी भर के रोश पकड़ से कितने घायल करे पकड़ के बनी को बगा लड़े लड़ाई दगा से घोड़ा जिस दिन बीच कमंदोड़ा को कौन तुरकी से ले जाता है और उसमें पहलवान सोरा था इसको कोई पता नहीं ले जाने के बाद इसकी आँख खुलती है लखा के देखे दर को तो घोड़ा का पता नहीं तो क्या शरीर में आग लगती है तो क्या हंकार मार तो तुर्क में करके तो क्या पूरा शहर जाता हंकार से तो क्या से तो क्या बात? हंकार मार तो क्या दिन पहलवान बात बात मार है नो से त्यागी दिन जागे पड़ा बड़ी भूत दीदी पड़े बड़ी ने से बड़ा जुलम भी करा हा चोर मोर हम तेरा तनसूत जो बिजान का दड़े बनी को तेने मोसुख करो बी सिंह सुबेर के तो वही घोड़ा फिर दे दे तो की समझे भाई पहलवान जब खड़े होते हैं जाग पड़े बड़भूख नींद ने न सत्यागी घोड़ा दी ना आग दे में लागी जुलम करी है चोर मोर हड़ली नो मेरो तेरा तंजु काल आगो है तेरो तू तो गिदड़ बनी को तेने क्यों सिंह सुबेर जय तू वही घोड़ा फेर दे, जी की समझा ख़ैर, अगर घोड़ा फेर दे तेरा जी के खैर वरना तुकु तो में छोड़ना कोई हालत मिलना पूरा शहर में तुल जाता है कौन तुरकी बादशाह कहता है? वजीर से मेरे वजीर ये क्या हुआ भैया जो पूरा शहर में हलली मच रही और वह हुआ एकदम से तो कौन कहता है ऐ तुर्की क्या तु क्या हुआ क्या हुआ करता है है है तुझे पता रुस्तम पीलचंद का घोड़ा घोड़ा ये सहजन नहीं नहीं झिलेगा इस घोड़े को वापस कर दे और हाथ जोड़ के उसके भेंट लेके जाओ तो क्या रुस्तम पहलवान को वहां बहुत देर हो जाती बैठे बैठे तो फिर क्या दूसरे हंकार मारते हुए तो क्या शहर में यह मतलब करते हैं क्या बात चलती है सरदारों, सरदारोस्तम तो पीरतन के जो अंकार से पूरा शहर तो कौन दूर की तो क्या अपने हाथ रुमाल से बांध के, तो क्या भेंट लेके जाते हैं क्या बात चलती है? ये बांधा भी हाथ रुमाल सू शेरसू तो टोअपी दई उतार खता बकस दे जो अधिया में हर दम ताबे भी दारदा दार। दार। दार। दार। हाथ रू माल सिर से टोपी दई उतार खताब कर जो दिया तेरों में हर दम ताबे दार।, दार तो साहब इस घोड़े को ये इन्हीं के पास छोड़ देता है जब ये चलता है जब खुदा वास्ते घोड़ा मांगा भाई मुक्त तो खुदा के वास्ते घोड़ा छोड़ दे घोड़ों में दुनिया में ना देखो तो इस घोड़े को यहाँ छोड़ देता है और चलने लगता है तो वजीर कहता है यार तुझको कितना कीमती घोड़ा दिया है दावत भी ना बोली इसके लिए दावत बोल देता है कौन तुर्की खाना खा के सरदार साहब ये सो जाता है कि महल में और महल में सोने के बाद क्या होता है रात में इसकी लड़की थी कौन की तुर्की बादशाह की जिसका नाम था तो तहमान बेगम तो तेहमानो बेगम तो क्या और इसने सुनी थी ऐसा जोधा दुनिया में है नहीं ये भी सत्तर की देवनी थी बेगम की पहलवान थी बहुत शोभा जीतती थी जंग करती थी तो क्या रुस्तम के लिए, तो क्या अपनी माँ से अर्ज लगाती है माता मुझे जोधा चाहिए वर चाहिए ऐसा तो चाहिए जैसे ये तो क्या ये कौन रुस्तम पहलवान पर जाती है कौन तहमान बेगम तो क्या रुस्तम पहलवान से क्या कहती है तो क्या चलती है करके कौन तेहमान बेगम अपना सिंगार करती आज रात राजपति के सुस्तम के पे सोते जाती है अब चलती है। तो भी भी चली महल सू बाहर भी आई याने दीनी भी मसाल रूप की जो भी सवाई याने दीनी जोड़ मसाल रूप की वती सवाई या काली खाए जैसे कोई चंच जब जैसे भी चंदा लेन को ऐसे खिला भी किरण जुगात तेरी का जो सम्मत भी तह मानो तो चली महल सुबह आई दिन जोड़ मसाल रूप की जोत सवाई तह तो चली चली जैसे सुंदर नारी और माथे बहदी लाल चमकती आमर लपेटा खाए जैसे कोई नागन काली जा रही कौन तेहमान बेगम तेहमान जाब पहुंचते तो, कौन तो कौन आग खुलती है जैसे चंदा रेन को ऐसा खिले किरण जुगात इस दोस्ती जास तो सम्मत आधी रात आधी रात काली पे ऐसे तेरा आना ठीक नहीं तू कौन कौन कौन है तो कौन? बेगम क्या कहते कालीमान पहलवान से तो क्या बात चलती ना जी कोई काम नहीं चलते पुरुष नार हूं मैं बेटी जुड़ी भे माता ने भी बड़ी कलम मस्तक में भी फेरी तू मेर बनों अरे मेरी ना का ही सुहे द्वस थी मेरा ही ना का सुने साथ ही चाहू तेरा मैं साथ में मैं जोधा धाजा सुमे आई तेरे बी पिए गज जमी भी आसमा बने समंद की बन जाए जाई कितने दरखत बन जा में कलम बी सिरी लिखी ना जाए रब तू बचा दे हमने अरा गुणान सुई जब तक तो घड़ी भी मौत की ढील उम्मत बकस दे पाक रसूल की, की है दुआ नो तो मांगे इस्माइल कागज जमी आसमा बने समंद की बणजा से आई कितने दरखत बढ़ जा कलम सिपकते लिखी न जायी रब तू बचा दे हमने गुना सु जब तक घड़ी मौत की ढील उम्मत उम्मे पाक रसूल की दुआ न तो मांगे इस्माइल तो किस्सा कहाँ का होता है जनवी शहर का जनवी शहर में कौन होते है? अली जान और उमरान सैद के लड़का बड़े का नाम उमरान और छोटे भाई का नाम अली जान बड़े की जो बीवी थी उसका नाम था जैनम छोटे भाई अली जान की बीवी का नाम था खातून दोनों भाई रह सहे एक दिन जनवी शहर से कौन अली जान कहा जाता है किची में कराची शहर में आब हवा देख के तो क्या अपने भाई से कहता हो भाई साहब इस गांव में क्या रखा है जन्मी में देखो किराची शहर के आब हवा की अपने भाई से अर्जी करता है क्या बात चलती है सब सुनती तुण। तुण। तुण। तुण। तुण। मेरी सुन भाई भी उमरान सिख तम मानो मेरी सुन भाई भी उमिरान सिक मानो तो चल के खुअल दुकान जे आवे तेरी चल के भी समझ आवे तेरी माल में नफो भी सवायो हुई भी करे मत हर गिज भी दियरी हम पे तो रब को घणों भी शान दीवान माया भू तेरी साली राम यूँ माया अरा तो काफी दही रा भी करा बोहार शहर क्रांची बीच में हरा बनेंगा दो हम सैयद साउबी का ओ भाई साहब सुन भाई उम्र तो मानो मेरी कराँची चल कर खोल दुकान समझे आवे तेरी माल में नफा सवाई हो माया, माया तो काफी बहार शहर कराची बीच में बनेगा लाला हम दो सैयद साहू कार ओ तो भैया हम दोनों भाई कराची शहर में चलेंगे कराची शहर में अपना बिनज बहार फैलाएंगे तो कौन बड़ो भाई अली जान छोटा भाई सुखे तो उमरान मेरे छोटे भाई अली जान मेरी बात सुन ले इतनी बात है परदेश में जाके इतना काम हो जाएगा तो क्या बात समझा तो सुनो अली जान साबी ऋषिकनु मेरी मानो हरा सुनी अली ऋषिक तनु मेरी मानो भैया कठणी बिणी वो पार आछो मत जानो हरा भाई कठणी बिणजी वो पार यहा है मत जानो रब ने सुखो दिनों भी टूक भी करे या पे भी सुख जानो रब ने तो सुख को दिनों भी टूक कराया पे सुख ने सुख दिनों भी पे टूकान रा हम ठाकर भी अपनी है भूम पे अरा भी अपनी भूम पे अरे भैया या कोबी ली जो बीध ए पर कहा गोपन जमी हरा बीरा अपनी हम सुख की सो में बीनी भाई जान सबीर मेरी मानो का या अच्छो मत जानो शुक्रे तो मालक वाला को अच्छी खा रहा अपनी नींद सो, अपनी नींद खड़ा हो भाई परदेश में जाके न क्या क्या हो जाएगा क्या नहीं एक वक्त ऐसा ताजी कि छोटा भाई की बात बड़े भाई को माननी पड़ती है छोटा भाई अड़ कर जाता है ओ भाई साहब मेरा तेरा भाई बंदी क्या जब तू तो मेरी बात ना माने मैं तो जिद कर रहा हूँ भाई साहब मुझको तो कराची शहर में जाके और दुकान खोलनी है और कारोबार बढ़ाना भाई साहब तुझको मेरे साथ चलना ही होगा जिद कर जाता है कौन अलीजान उमरान से तो दोनों भाई दोनों बीबियों को लेके कहा पहुंच जाते हैं कराची शहर में कराची शहर में जा पहुंचे तो पूरा कराची शहर में ये थे सैयद और वहाँ मोगुल और जाति बस यही तो इन दोनों को देख के चिढ़ जाते हैं पूरा शहर कराची शहर में वो बोले भैया दोनों भाई ने क्या काम करो साहब ये दुकानदारी ऐसे चलाते हैं जब वहाँ पर भाव बढ़ा तो ये चौन कुल चौन नहीं आटे में नमक और पहले वहाँ खाया जा रहा था बहुत ज़्यादा माल तो दुनिया का सौदा की भीड़ इन पर ज्यादा पड़ी इनकी बिक्री हुई तो पूरा सावकार सिकरते तो क्या सिकर के पूरी शहर तो दोनों के बीच में क्या क्या क्या करती है तो दूतियों को बुलाते बात चलते प्यारी सिकरा साहूकार सोच हु उनके भी भारी भैया ये दो सैयद का भी कमर भी मोहली नी मंडी सारी भैया ये दो तो सैयद का कमर भी मोहली मंडी सारी हमारो घटा भी दियो है रुजगार छोड़ के की तू भी जावा हम जब करें भी आदि पाती अज पावे तुरत भी बढ़ावा हमी करे भी पावे तुरते बढ़ावे अरा जब हम लाला दस बीस अरे भैया ये सैयद भी ज्यादा हैं दूर ए पर कोई हिकमत ऐसी सोचियो यो है हरा जासू ही गुजर हमारी भी, भी हो सब साहुकार सोचो इनको भारी दो सैयद का कमर मोहली मंडी सारी इन्हें घटा छोड़ के कित जावा। हम करा पा बढ़ावा हैं है ये दो गुजर हमारी हो तो भैया इनको और दोनों को यहाँ से शहर में से वापिस भगाना चाहिए तो एक बोलो मुगल बोलता है खड़ा होके भैया जब तक दोनों का मन ये की नहीं घटेगी फूट, महल में इनकी अपने आप भग जाएंगे लड़ाई कराकर तो कौन दूती को बोलाते हैं। दूती तू कैसी आमर में छेड कर दू तू कैसी मैं थेगड़ो लगा दू पांच सौ रूपए देंगे दोनों बहन का मन अलग कर दे तो कौन? दूती पहुंच जाती है जैनम खातून का कमरा के नीचे फजर में ये कुरान कर रही और रोने लग जाती है कौन दूती कौन बोली खातून दी तू कौन जो सुबह सुबह फजर में कमरा के नीचे अब मेरे कोई ऊपर आगे ने पीछे पिहरन सास रहे मैं धरती की झेली अमर की गेरी और मैं मुसीबत जुदा हूँ और मैं यहाँ पर रो रही हूँ वहां कही दिल रहे बहुत ही सत्य मेहरबानी दोनों बहन उप राजा हमको तो दे ऊपर दया करके बुला लेती हैं दूती को इतना ही मौका चाहता था तो कौन दूती उसी टाइम पे खातून का भाई मिलने के लिए कहा जाता है कराची शहर में हमारे भाई बहन और बहनों ने नई बसरत कराची में करी हम उनको मिलने के लिए जाए तो आ जाता है कौन खातून का भाई खातून को बुखार हो जाता है तो जैनम जो बड़ी थी ये खाना बना के देती दूती खाना ले जाती है रस्ते में बुरा चावल घी डाल देती है कौन जैनम अच्छी तरह से तो दूती घी बुरा खा जाती है खाली चावल में एक लप नून डाल देती है नमक डाल देती है, एक लप नमक डाल के और के लिए धर देती है वो खाता है एक निवाला नहीं खाया जाता वापस फिर जो भी खाना बनाया जर्दा बनाया या और खाना हलवा बनाया उसमें भी नमक दूती बीच में करती थी ये बोला कि भाई तू तो, तो, तो बहुत कुत्ता पहल पहल तो और मेरी बहन का तो किस्मत फूट गया तो बहुत खराब जी गई ये बोला बहन मैं जा रहा हूं अपने घर और मैं अब डटूंगा नहीं इसने कही तो ही ना लेकिन दिल में दुख पा के चला जाता। कौन? खातून का भाई तो इसकी माँ बाट में बैठी थी तो क्या माँ पूछती है बेटा एक बात बता मेरी बेटी की सुना तू आयो राजी खुशी मेरी बेटी और तू इतना जल्दी कैसा माता ओ माता माता मैंने नमक के सिवा सुना कुछ ना देखो तेने मेरी बहन डूबे दी नून खाया मैंने कुछ ना उनके वो तो बिल्कुल बेकार आदमी तो क्या गुस्सा में माता भरती है तो क्या द्वार कलम हाथ लेती है तो क्या चिट्ठी लिखती है तो क्या परवाना जाता है कहाँ पहुंचता है हर कैसे शहर में कौन को खा तो उनको मिलता है क्या बात है हरी का पुत्र हुई भी हजार बेटी को भी माता बेटी तो भोजन भी झुरे पानी को प्यासा हरा बेटी को भोजन भी धरोक झुरे पानी को प्यासा में घी की दे दे जबी बनी को हो बनीहारीरा अरे मेरी तू बेटी भी चिट्ठी हरा बच ले अरे मोमन भी भारी है रूस तेरी तेरी माँ का भी जाया तो वीर को चाय काय के पुत्र हुई हजार झुड़े बेटी को माता भोजन धरो अनेक झुरे पानी को प्यासा कैद में घी की दे, दे नाड़ झुड़े को मोर बने को हो जाता है सभी घरे कुट मेरी तो क्या चिट्ठी कहाँ पहुंचती है कराची शहर में खातून को मिलती अलीजान दुकान से आता तो क्या पछाड़ खाती है चिट्ठी को बाँसते तो क्या इसके सामने चिट्ठी को देख मारती है तो क्या कहते कौन खातून अलीजान से रा पिया तेरी बिगड़ी गई है सुसुरड़ुखी दुखीली तो होगी माई हरा तेरी बिगड़ी गई सुसरार दुखीली होगी माई अरे तूया है दावे ली जो भी बाच पेहर सू तो चिट्ठी आई हरा पिया रावे जो भी बाच पिहर सू मेरे लगो भी कलेजे दुष्ट मेरी भाई भी जिठानी। जब तक पिया डालो ना हुए भकुना अंजल पानी जब तक पिया डालो न ना हुए नंजल पानी मेरी माँ का भी जाया यारा बीर सो सो कुने कैसे करी दो भात ए पर मैं नारी होंगी साहिबा बाहे घेरे तो यू घंटे भी पर भाज तेरी बिगड़ गई ससुराल दुखीली मेरी होगी माई या है दाम लीजो बाँच आई मेरे लगो कले दुष्ट मेरी भाई जिठानी पिया जब तक नो न होए भकुना अंजल पानी, पानी। मेरी माँ का जाया कैसे करी जायात नी होंगी साहबा धेरे ओ घंटे पर भात आओ सैयद का लड़का दिन निकलते वरना जीण बेकार है जीना हराम में जी ना तो कौन कहते तो अली जान अपनी भाव कौन कौन अपनी खातून खातून से ओ भी भी, बच्चा सुशानो हो, कदी बेगम तो तो तो तेरी सब झूठी तो के कहती तो क्या दिखाती अरे तेरी भावज तो करी पिया मेरी लाजन राखी मैं भी जग में जिंदी ना रहू रा कु को दियर पैदा लूगी भी दख